रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक एक भाग उन्नीस में भारत वापस लौटने पर वे मैसूर विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग के पहले विभागाध्यक्ष बने वहां भौतिक विज्ञान विभाग एक बियाबान जंगल में स्थित था इस जमीन के मालकिन मैसूर की राजकुमारी लीलावती थी आसपास के जंगल की सफाई हो जाने के बावजूद इस इलाके में जंगली सियार उल्लू और तेंदुए भी आते जाते थे यहाँ पर चंद्रशेखर की रुचि द्रव स्फिकों में पैदा हुई इससे पहले यह श्रोत का एक उपेक्षित क्षेत्र था और बहुत कम वैज्ञानिक ही पदार्थों के बारे बारे में में में कुछ जानते थे। चंद्रशेखर ने बाद में इस बारे में लिखा, उस समय इस विषय के बारे में मेरी जानकारी बहुत कम थी मैं इसके बारे में जो कुछ थोड़ा बहुत जानता था वह मैंने दस साल पहले 1930 में छपी किताबों में पढ़ा था फिर भी चंद्रशेखर ने दृढ़ होकर अपने ठोस अवस्था से बदलकर बदल किया। ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कुछ समय बिताने के बाद उन्नीस में चंद्रशेखर बैंगलोर के रामन शोध संस्थान में आए वहां उन्होंने अपने कुछ पूर्व छात्रों की सहायता से एक द्रवस्पटिक प्रयोगशाला स्थापित की जिसकी प्रसिद्धि जल्द ही दूर दूर तक फैली चंद्रशेखर को इस बात का एहसास हुआ कि अत्याधुनिक शोध कार्य के लिए नए पदार्थों के निर्माण की क्षमता आवश्यक अच्छा होगी इसलिए उन्होंने एक कार्बनिक रसायन प्रयोगशाला भी स्थापित की जल्द ही चंद्रशेखर की प्रयोगशाला अपने मौलिक के कारण पूरे विश्व में पर अनुसंधान का एक अग्रणी केंद्र बन गई १९७० में जब उन्होंने अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर नए प्रकार के एक द्रवस्पटी की खोज की जो नए तरह के अणुओं का बना था तो चंद्रशेखर अपने वैज्ञानिक कैरियर के शिखर पर पहुंच गए इन अणुओं का आकार चकतियों जैसा था ये पहले खोजे गए बेलनाकार अणुओं से भिन्न थे इस खोज से चंद्रशेखर को अंतरराष्ट्रीय के क्षेत्र में यह पर्चा आज भी सबसे अधिक उल्लेखित होने वाले पर्चो में से है अब तक चक्ति के आकार वाले लगभग एक हजार पांच सौ यौगिकों को प्रयोगशालाओं में कृत्रिम तरीकों से बनाया जा चुका है और उनके भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों पर दो हजार से अधिक शोध पत्र लिखे जा चुके हैं इन नए पदार्थों को नई तकनीकों के अनुरूप ढाला जा रहा है जिनमें ज्योग्राफी सौर सेल आर्टिकल स्टोरेज डिवाइस जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क डीवीडी इत्यादि और हाइब्रिड कंप्यूटर चिप शामिल है